पुराण उमा संहिता राजा ने पूछा मुने जो सबको मोहित करती है वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है यह कृपा करके मुझे बताइए ऋषि बोले जब सारा जगत एकाणों के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सहन कर रहे थे उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए जो भूत भूतल पर मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हैं, वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे उनके जबड़े बहुत बड़े थे उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों उन दोनों ने भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देख पूछा अरे तू कौन है ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तमन किया और उनसे प्रार्थना की अंबिके तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो ऋषि कहते हैं इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अतिदेवी जगत जन्य महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक की मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई तदनंतर आकाशवाणी हुई कमलासन डरोमत आज युद्ध में मधु कैटप को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी यो कहकर वे महामाया श्रीहरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अभ्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई फिर तो देवासदेव ऋषि के जनार्दन जाग उठे उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटअप को देखा उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का पाँच हजार वर्षों तक बाप युद्ध हुआ तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानुओं ने लक्ष्मीपति से कहा तो हम वर तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो नारायण बोले यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ यही मेरा वर है इसे दो मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता ऋषि कहते हैं उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकार्णव के जल में डूबी हुई है तब वे केशव से बोले हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भेंगी हुई धरती न हो बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपने जांग पर उनके मस्तक रखकर काट डाला राजन यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है महामते अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है वे शरीर वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें